वो तकरीबन 40-45 साल के अधेड़ थी उस गुंडे के डर से बेचारी के चेहरे पर बारह बजे हुए थे विक्रांत चुपचाप उस मोटे गुंडे के पास पहुंचा और पीछे से उसकी शर्ट के कॉर्नर में हाथ फंसाकर उसे हवा में उछालते हुए जमीन पर पटक दिया वो कुछ समझ पाता इससे पहले विक्रांत तो उसके पेट पर चढ़कर बैठ गया फिर उसके दोनों हाथों को फैलाकर अपने पैरों के नीचे दबाते हुए उसके मुंह पर एक के बाद एक लगातार कई पंच करने लगा बिना उसे कुछ बोलने का मौका दिए विक्रांत उसे तब तक मारता रहा जब तक कि उसके नाक से खून की धार नहीं बहने लगी। लग साले शहर में पुलिस है प्रशासन है तुम्हें किसी का का खौफ नहीं मुफ्त का खाना खाना है क्या तुझे हाँ मुफ्त का खाना लेखा विक्रांत ने उसके माथे पर दो और पंच पंचकर डाले मॉल के बीचों गुंडे की पिटाई देखकर वहाँ भीड़ लग गई लोग अपनी शॉपिंग छोड़कर विक्रांत का एक्शन ड्रामा देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे कुछ लोग तो वहां फोन में वीडियो भी बनाने लग गए अब तक उस गुंडे की सारी हेंकड़ी निकल चुकी थी वो किसी तरह से हाथ जोड़कर खुद को छोड़ने की मिन्नते विक्रांत ने उसके मुंह पर जोरदार आखिरी पंच किया इसके बाद उठ खड़ा हो गया उठ उठ, उठ चल था न साले जेल में ठूस दो दिन कुटाई करूंगा ना तो सारी गुंडा गर्दी बाहर आ जाएगी और ये ये पिस्टल कहाँ से आई तेरे पास हाँ लाइसेंस निकाल विक्रांत ने टेबल पर पड़ी पिस्टल को हाथ में लेते हुए कहा अरे साहब वो वो नकली है नकली मेले में निशाना लगाने वाली है साहब अपन कोई गलत काम नहीं करता साहब बस यही थोड़ी मिस्टेक होगी साहब अब दोबारा कभी नहीं होगा साहब विक्रांत के पिस्टल को ध्यान से देखा तो पता चला कि ये पिस्टल तो सच में नकली है ये तो बच्चों के खेलने वाली बंदूक है इस पिस्टल को देख उसे थोड़ी हंसी भी आ गई उसने पिस्टल जोर से उस गुंडे के ऊपर फेंक मारते हुए कहा दफा हो जा निकल यहाँ से दोबारा दिखाई मत पड़ना तेजी से वहां से भागने लगा। तभी विक्रांत पीछे से पैसे निकाल कर शॉपकीपर को देने लगता है मेरे पानी के पैसे भी काट लो और चेंज वापस करने की जरूरत नहीं है विक्रांत ने दुकान वाले की तरफ देखते हुए कहा हा, हा, अच्छा साहब अब अब चलता हूँ जाओ लेकिन रुको एक मिनट अचानक से विक्रांत बोल पड़ा उसे कुछ ख्याल आया विक्रांत ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक फोटो निकाली और फिर उस गुंडे को दिखाते हुए बोला इसे जानते हो कहीं देखा इसे ये रॉ एजेंट रंजीत मेहरा की फोटो थी ना जाने कहाँ से विक्रांत को ख्याल आया कि उसे लगा कि शायद ये गुंडा रणजीत को जानता हो नहीं साहब मैं मैंने नहीं देखा इसको कभी कौन है ये उस गुंडे ने कन्फ्यूज होते हुए पूछा कोई नहीं तो निकले इधर से विक्रांत निराश हो गया वैसे भी उसने तो कई मारा था लेकिन हर बार लक थोड़ी ना काम करता है एक, कर एक शख्स को दिखाना शुरू कर दिया और सबसे रणजीत के बारे में पूछने लग गया लेकिन किसी ने भी रणजीत को नहीं देखा था हर किसी के लिए उसका चेहरा अजनबी ही था अंत में हार कर विक्रांत में फोटो वापस लेकर पानी पीने के लिए शॉप पर पहुँच गया उसका गला एकदम सूख चुका था अभी तक उसने पानी नहीं पिया था हालांकि पानी के पैसे की भुगतान उसने पहले ही उस गुंडे से करवा दिया था पानी लेने के पहले विक्रांत ने शॉप पर खड़ी लड़की से बिस्कुट का एक पैकेट मांगा और फिर बिस्कुट खाते हुए पानी पीने लग गया जी भर के पानी पीने के बाद विक्रांत ने बिस्कुट का पैसा देने के लिए अपना वॉलेट निकाला अरे सर पैसे रहने दीजिए हमें तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए थैंक यू थैंक यू सो मच आज आपने हमारी बहुत मदद की है शॉप पर खड़ी लड़की ने कहा हम्म वेलकम वो मेरी ड्यूटी है तुम ये पैसे पकड़ो विक्रांत ने वॉलेट में से पैसे निकालने के बाद वॉलेट सामने स्लैब पर ही रख दिया था नहीं सर हम पुलिस से कैसे ले, पैसे ले सकते हैं क्यों क्यों नहीं ले सकते पुलिस वाले हैं हम गुंडे थोड़ी ना हैं हमारा काम लोगों को सुविधा देना है उनकी परेशानी बढ़ाना नहीं इतना कहकर विक्रांत ने अपना पैसे वाला हाथ आगे बढ़ा दिया शॉप के काउंटर पर बैठी लड़की ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे कर दिया इसी बीच उन दोनों का हाथ आपस में लड़ गया और विक्रांत के हाथ में पैसा छूट कर नीचे कैश काउंटर पर गिर गया ओ, ओ सॉरी सर सॉरी इतना कहकर वो लड़की जल्दी से कैश काउंटर पर गिरे पैसे उठाने लगी तभी उसकी नजर कैश काउंटर पर ही रखे फोटो पर पड़ी फोटो देखकर वो चौंक उठी सर आप इसे ही ढूंढ रहे है क्या हाँ क्यूँ कहीं देखा है क्या जानती हो क्या इसे विक्रांत बिल्कुल चौकन्ना उठा उसने एक पल में ही कई सारे सवाल कर डाले अरे हाँ लग रहा है इसे कहीं देखा है उसने कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहा ये तो अभी यहाँ आया था थोड़ी देर पहले उधर वो केक वाली शॉप की तरफ गया था उस लड़की ने बाई साइड में बने एक केक की दुकान की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा विक्रांत अभी उस तरफ ध्यान से देखने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से वो लड़की फिर से चल्ला उठी सर वो देखे उधर वो जा रहा है यही तो है वो उसने एक्सकलेटर की तरफ इशारा करते हुए कहा वहाँ एक शख्स ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था